ध्याभ्या बसी नमनस तन निर्गुण निष्क्रिय ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यम पश्युते तदवोच न चमत्कार कालिंदी पुलन यमी तन नील महो धारती नमः कमलना कमल मीनेमा कमल कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद तस्म तत्म बुद्ध प्रकाशमु शरण प्रपदे भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर दीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर गोद गो सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान के संदर्भ में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि शास्त्रों वेदों के अनुसार तीन सनातन न सनातनतत् सर्वाजीवे सर्वस्थे बिहंते अस् हंसो भ्राम्य ब्रह्मचक्रे पृथ्गत्म प्रेरिता मुष्टस्तना मृत श्वेता चतरोपनिषद एक छा ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है नौ पांच अर्थात तीन तत्व सनातन तत्व हैं एक ब्रह्म एक जीव एक माया तो इसमें ब्रह्म प्रेरक है और जीव माया प्रेर है। फिर वेद कहता है ज्ञा जो बजा भी शनिषा बजा ये का भोग त्रिभोग अनंतमा विश्व रूपो यता त्राय यदा बिंदते ब्रह्म में तत्व श्वेता चतुरोपनिषद एक नौ नारद परिवराज को पद नौ आठ अर्थात तीन तत्व हैं एक तो विश्व का आश्रय और दूसरा जीव माया का शासक शक्तिमान फिर वेद कहता है एक तेयम नित्य में नाता परम वेदित व्यम ही अरे मनुष्य ज्ञान तो अनंत है तुम कहां तक समझोगे और कुछ मत समझो बस इतना समझो कितना एक तो ज्ञाता यानी भोक्ता एक भोग्य एक प्रेरक भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंचमत्वा बस सर्व प्रोक्तं त्रिभिदं ब्रह्ममेतत् में तक तीन प्रकार का ब्रह्म का स्वरूप है ब्रह्म का हा? हम लोग भी ब्रह्म के स्वरूप हैं क्योंकि उनके अंश हैं ठीक है माया दीन है बहुत सी हमारे उनके भीतर बाहर अंतर की स्थितियां भी है लेकिन है तो ब्रह्म ही की जाति के अरे भाई देखो हमारे संसार में एक आदमी होता है इतना बलवान कि वो देवता लोग हैं हमारे यहां इसी मृत्युलोक में एक हुए थे रघु भगवान राम के पिता दशरथ के पिता अज के पिता रघु नौ साल की उम्र में इंद्र को बांधकर कर घसीटते हुए ले आए थे दिलीप पिता के पास स्वर्ग सम्राट को दिलीप अश्वेध यज्ञ कर रहे थे जग जब करने लगे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई अरे ये तो इंद्र बन जाएगा अगर सौ अश्वेध यज्ञ पूरा हो गया इसको भ्रष्ट करो इसका घोड़ा चुरा लो चुरा ले गया रघु ने नंदिनी कामधेनु के दूध को आख में लगाया और देखा ए जा रहा है चोर ठहर डाटा इंद्र को उसने कहा छोकरे नौ साल का है अभी देखा है मेरा बज्र है दुनिया में कोई इससे नहीं बच सकता ऐसा शस्त्र है कहा ठीक है फिर राजा युद्ध हुआ और इंद्र को बांधी हुआ बाप के पास ले आया बाप ने कहा अरे तूने क्या किया बेटा ये तो देवताओं के राजा है ऐसा नहीं करते ने कहा पिताजी देवताओं के राजा हो कोई हो चोर है ना आपके घोड़े को चुरा के ले गए ऐसे भी होते हैं मनुष्य और ऐसे भी होते हैं हमारे देश में आप लोग देखते हैं बेचारे दो कदम चल नहीं सकते घोर मूर्ख भी होते हैं कालिदास हुए थे जिस डाल पर बैठे थे उसके दाहिने तरफ शाखा की ओर काट रहे थे ऐसे मूर्ख भी थे और इसी देश में जगत गुरु शंकराचार्य निम्बारकाचार्य रामानुजाचार्य बल्लभाचार्य बड़े बड़े बुद्धिमानों के दादा भी हुए हैं। वो तो हम भगवान हैं, ब्रह्म है छोटे हों बड़े हों ये सब अलग बात है वो तो एक तो भोक्ता ब्रह्म और एक भोग्य ब्रह्म और एक प्रेरक ब्रह्म शासक ब्रह्म अनेक नाम है उसके ये भोक्ता ब्रह्म क्या होता है बेदही ने बता दिया आत्मा नम रथिन तु शरीरम रथ मे तू बुद्धि तुषारथिम विदि मना प्रग्रहुर विषयांोचरा मनोयुक्त मनीषिण कठोपनिषद एक तीन तीन एक चार एक तीन चार पैंगलोपनिषद में यह भी है मंत्र है चार एक दो तीन अर्थात एक रथ है उसमें एक यात्री बैठा है और उस रथ में कुछ घोड़े भी हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी लगी है और रस्सी को हाथ में लेकर एक ड्राइवर भी बैठा है ऐसा रथ भगवान ने उस यात्री को दिया है और कहा है कि देखो बेटा मेरे पास आ जाओ मैं माला माल कर दूंगा तुम जो चाहते हो वो दे दूंगा ये भोक्ता ब्रह्म है यात्री कौन है उसका नाम जीव और रथ क्या है शरीर इसमें बैठा है नए आत्मा और घोड़े कौन है इंद्रिया त्वचा और लगाम क्या है घोड़ों के मुंह से उनको गवर्न करने वाली मन जो मन कहता है वही इंद्रियां करती हैं किसी इंद्रिय का ये अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल कर दे या बगावत करे ऐसी कोई सरपंच नहीं और मन का बॉस है एक और उसका नाम है बुद्धि वो ड्राइवर है ड्राइवर जिधर को रस्सी घुमाएंगे उधर ही जाएगी रस्सी रस्सी की हिम्मत नहीं है नहीं जी हम इधर को जाएंगे आप लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं मानता मन भगवान का ध्यान नहीं करता कौन कहता है सब का मन बस में है बुद्धि के अंडर में है बुद्धि के अंडर में है एक पांच साल का लड़का भी अपने मन को बश में रखता है अधो वस्त्र पहने हैं नंगा नहीं होता स्कूल जा रहा है रास्ते में जलेबी है गरम गरम देखा मुंह में पानी आ गया लेकिन जेब में हाथ डाला आज पैसा नहीं लाया अरे तो ले लो ना हाथ तो माने औरे नहीं बुद्धि ने क्या सोचता है पिट जाएगा अभी बुद्धि ने डांटा मन को तो मन ने कहा इंद्रियों से है उधर मत जाना चुपचाप तो चले चलो स्कूल चला गया मुंह में पानी जो आया था उसको पीते हुए क्या करे बेचारा देखो उसका मन भी में है अगर मन में न होता तो जलेबी उठा लेता और ऐसा कर भी सकता है कोई बच्चा लेकिन ऐसा करने वाले की भी जब बुद्धि कहेगी निकाल दे रहे पिट जाएंगे तो पिट जाएंगे देखो लोग मर्डर कर देते तो उसका दोस्त कहता है अरे यार मर्डर करने जा रहा है फांसी हो जाएगी हो जाए तो हो जाए उसको तो मार डालेंगे बुद्धि ने कहा है एक पागल को आप देखते हैं कभी नाचता है कभी रोता है कभी हंसता है कोई नई बात तो नहीं करता नंगा हो जाता है ये कोई नई बात नहीं है लेकिन जिस समय बुद्धि कहती है हंसो रो इह, नंगे हो जाओ मारो इसको बुद्धि के अनुसार ही मन और इंद्रियां काम करती हैं। अस्तु ये भोक्ता ब्रह्म है यानी हम लोग हमारा भोग्य क्या है माया संसार भोग्य है अरे हमको खुद भोग्य है माया के नए नए भोग्य संसार है देखो एक आदमी आदमियों से स्वार्थ सिद्ध करता है पशुओं से भी करता है अरे शेर तक को भी कब्जे में करके रुपया कमाता है सर्कस में अरे वो बिचारी गाय देख रही है मेरे बच्चे को पकड़ लिया और दूध दू है स्वार्थी मनुष्य वो बेचारा प्यासा भूखा बंद गया अलग और देख रहा है मम्मी को क्या करूं मजबूर हूं इस मनुष्य से अरे भूसा खा दूध हम इस संसार भोग्य है लेकिन ध्यान दो प्रारब्ध के अनुसार ही भोग्य है एक बहुत बड़ा भोग्य है इस संसार का भोगता है एक थोड़ा भोगता है जिसने प्रारब्ध में बहुत दान किया है वो इस जन्म में बड़ा धनी होकर आया है वो बहुत बड़ा भोगता है खराब है रोज गाड़िया बदलता है हमारी इंडिया में एक महाशय थे उनका कपड़ा पेरिस धो धुलने को जाया करता था पेरिस ओ पंडित नेहरू के पिताजी थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू भी कितनी बड़ी बीमारी है अरे पैसा है जी किसी को एक टपरिया नहीं नसीब है फुटपाथ पर सो रहा है और कोई अस्सी अरब का मकान बनवा रहा है ये पूर्व जन्म के हमारे पुण्य के अनुसार भोग्य संसार मिलता है तो वो माया का संसार है वो दूसरा तत्व है और तीसरा है प्रेरक ब्रह्म भगवान परमात्मा आदि नाम है ये तीन तत्व तो सनातन तत्व है अब प्रश्न है कि मैं तो जीव हूं ठीक है और जीव क्या है यह सब आपको बहुत डिटेल में बताया गया है जीव अणु है जीव अणु होकर हृदय में रहता है सारे शरीर में व्याप्त रहता है वो जीव दृष्टा है स्प्रष्टा है श्रोता है घ्राता है मनता है बोधा है करता है विज्ञानात्मा है और अनंत है शंकराचार्य कहते हैं नहीं जी एक ब्रह्म है वही सब में है जीव कुछ नहीं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो बना पारा उनसे पूछना अरे अब तो है नहीं क्या पूछोगे <laughs> नहीं तो उनसे पूछते कि क्यों जी जब एक ही जीव है वही सब में है ब्रह्म उसी को जीव कहते हैं हम लोग अज्ञान के कारण तो वो जब ब्रह्म अज्ञान युक्त है जब ज्ञान युक्त हो जाएगा तुम्हारी बताई साधना से तो ब्रह्म हो जाएगा हाँ। जब ब्रह्म हो जाएगा तो सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे अटक गए संक्रांति अगर सब जीव ब्रह्म हो जाएंगे सबका अज्ञान चला जाएगा तो फिर शंकराचार्य से पूछा जाएगा तुम्हारा अज्ञान चला गया हाँ। तो तुम ब्रह्म हो गए हाँ। तो हम भी ब्रह्म हो गए तुम कहा हो गए तुम्हारा तो अज्ञान है अभी अरे ये तो कई तो ब्रह्म है सब में तो आप कहना पड़ेगा उस अद्वैती को किसी को ज्ञान हुए ही नहीं अभी तक तो।, तो फिर ये वेद का उपदेश क्यों है तुम वेद को तो मानते हो हाँ तो वेद में तो लिखा है ब्रह्म विद ब्रह्म तमेवत्वा मृत्यु मेंसगम हे वायम लभानंदी भवत <laughs> जाने ये सब आ, जगत गुरु शंकराचार्य को तो श्री कृष्ण की आज्ञा थी स्वागमय कल्पितई स्त जनान मद विमुखान कुरु पद्म पुराण इकहत्तर लोगों को मेरा स्वरूप न बताओ अपने बहने तर्क से स्वागमय कल्पितई अपनी कल्पना से वेद के तर्क को न देना नहीं तो नहीं सिद्ध कर सकोगे कि ब्रह्म साकार होता ही नहीं है और ये ही ब्रह्म है संसार भी नहीं है तो मैं जीव हूं तो दो बच्चे एक ब्रह्म हमारा अंशी हमारा प्रेरक हमारा शक्तिमान और एक माया तो मैं तो मालूम हो गया कि मैं जीव हूं लेकिन मेरा कौन है इन दोनों में कोई मेरा होगा तीसरा तो कोई है ही नहीं या तो भगवान मेरा होगा या तो संसार मेरा होगा ये क्या जरूरत है इस झगड़े में पड़ने की कौन मेरा है होगा जो होगा मेरा अरे वो झगड़े की जरूरत है समझो तुम कुछ चीज चाहते हो उसके लिए परेशान हो प्रतिक्षण प्रयत्नशील हो हाँ क्या चाहते हो एक चींटी से ब्रह्मा तक सब सबसे पूछाओ तो सबका एक उत्तर होगा हम आनंद चाहते हैं आनंद चाहते हैं तो सारा कर्म आनंद के लिए कर रहे हो ना हाँ। बिना कारण के तो कार्य नहीं होता है हाँ। कारण बिना कार्यम नो देती वेद कह रहा है भूत नारायणोपनिषद आठ एक कारण बिना कार्य न कदाचन विद्यते विद्यतेष्ठ एक सैतीस प्रयोजन मनुदेश न मंदो प्रवर्त मूर्ख भी बिना उद्देश्य के प्रयोजन के कारण के कार्य नहीं करता तो तुम्हारा कारण उद्देश्य आनंद है ना इसलिए जानना आवश्यक है कि वो तुम्हारा आनंद कहा है उधर है कि इधर है ब्रह्म में है कि माया में है बस सीधी सी बात है वेद आया उसने कहा मैं बताऊं अन्य अन्यो अन्य दुतई व प्रेयस तायो श्रेय आदान साधु भवती थात दो है ना हाँ जी एक भगवान और एक संसार आनंद कहा है ये उत्तर चाहिए ये उत्तर अभी तक मिले ही नहीं अनंत जन्म बीत गए हा अगर मिला भी तो हमने माना नहीं अगर माना भी तो थ्योरिटिकल तो वेद ने कहा देखो जी दो तो है एक भगवान एक माया तो जो भगवान की ओर जाए वो श्रेय मार्ग है कल्याण मार्ग है यानी वो दिव्य आनंद देगा और जो प्रेय की ओर जाए माया की ओर जाए संसार की ओर जाए वो ही तेर था। वो आनंद के स्थान पर दुख पाएगा तो आपको क्या चाहिए जी हम सब लोग जानते हैं हमारी इंडिया में तो मरने के बाद गधा भी बोलता है राम नाम सत्य है और दूसरा वाला असत्य है दूसरा कौन वही संसार यानी ये शरीर जो मैं ले जा रहा हूं स्मशान घाट ये असत्य है मिथ्या है नश्वर है और जो चला गया वो जीव तत्व वो नित्य है तो आनंद चाहिए इस कारण हम प्रतिक्षण उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वेद की बात मैंने नहीं मानी कि भगवान की ओर आनंद है क्यों इसलिए कि तुम भगवान के अंश हो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका जो अंश होता है उसको नेचुरल प्यार करता है नेचुरल मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया है कि जैसे मिट्टी का ढेला पृथ्वी से प्यार करता है ऐसे हम लोग भी भगवान से नित्य प्यार करते हैं क्योंकि वो आनंद है ध्यान से सुनिए वेद कहता है आनंद मक्षरम साक्षात जाबाली दर्शनोपनिषत चार बासठ आनंदो ब्रह्मेद बजानात कैतरियोपनिषत तीन छा रसो छह वैस तैत्तरीपनिषद विज्ञान मैया धन्योतर आत्मा आनंद माया तैत्तरीपनिषद प्राण्यात नंदो न सै तैत्तरीपनिषद रसम लब्धवा सुखी भवति भवती कठ विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्य कोषत तीन नौ अठाईस विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद दो नौ एस रसतम परम छांदोग्योपनिषद एक एक तीन ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं और फिर आनंदम ब्रह्मनो विद्वान अभिवेद कदाचन कैत्रोपनिषद दो चार दूसरी जगह भी है ये मंत्र दो नौ तीसरी जगह भी है ये मंत्र ब्रह्मोपनिषद चौथी जगह भी है ये मंत्र सांडल्योपनिषद दो एक पांचवी जगह भी है ये मंत्र सरभोपनिषद बीस ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान आनंद है तुमको आनंद चाहिए तो उसको पालो। भागवत ने भी कहा हमारी भी सुन लो आनंद मातृ मर्चा मा मा तीन नौ तीन वो आनंद है आनंद मूर्ति मजहा अति दीर्घतापम उप्जा ने आनंद का आलिंगन किया भगवान नहीं कहा सत्य ज्ञान मात्र मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्म्याम दस तेरा चौवन वो आनंद है, हैुभवानंद स्वरूप सर्व बुद्धिद्रिक दस तीन तेरा वो आनंद है उसमें आनंद है ये तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान शब्द बहुत पॉपुलर है <laughs> तो ऐसे साधारण जीव समझ लेंगे जैसे कहते हैं समुद्र में खारा पानी है तो क्या समुद्र कोई बर्तन है उसमें खारा पानी है समुद्र माने क्या हमिधि कहते हैं उसको बहुत बड़ा पानी सबसे बड़ा पानी जहां हो अलधि बारी दी नहीं वो समुद्र है अब आप कहते हैं पानी की बड़ी निधि में पानी है अरे ये भी कोई वाक्य हुआ लेकिन समझाने के लिए बोलते हैं कि समुद्र में आसमान में तारे हैं। आसमान कोई चदर है क्या आसमान आसमान तो आप यहा आप लोग बैठे हैं ये भी आसमान है कहा तारे हैं इसमें समझाने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि भगवान में आनंद है तो आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं और उस शास्त्र वेद को छोड़ो हम आनंद ही चाहते हैं ये प्रैक्टिकल अनुभव इससे पता चलता है कि हमारा अंशी बहुत बड़ा आनंद होगा सारे नदिया समुद्र से ही प्यार करती हैं, वही जाएंगी और कहीं रुकेंगी नहीं चलती जाएंगी चलती जाएंगे इसी प्रकार हम भी चलते जाएंगे चलते जाएंगे चौरासी लाख में जब तक अपने अंशी भगवान में एक न हो जाएंगे इनको प्राप्त न कर लेंगे एवं शब्द है वेद में देखो ध्यान दो और रसगव ही ए लब आयम आनंदी भवती यानी उस भगवान रूपी आनंद को पाकर ही यह जीव आनंद युक्त हो सकता है आनंद नहीं होगा आनंद युक्त लिखा है वेद में आनंदी भवती आनंदो भवति नहीं लिखा है जो अद्वैती कहते हैं ब्रह्म हो जाएगा रसम लब सुखी भवति लिखा है कठरुद्रोपनिषद सुखी हो जाएगा सुख नहीं हो जाएगा रसगुल्ला बनेगा नहीं रसगुल्ला खाएगा तो ये जब हमको अनुभव से भी तर्क से भी शास्त्र वेद से भी ये पक्का ज्ञान हो गया कि हमारा अंशी हमारा शक्तिमान भगवान है उसको पाने से ही काम बनेगा आनंद मिलेगा तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए हमने विचार विमर्श किया पता चला कि हमारे पास कोई चीज नहीं है जिससे हम उसको प्राप्त कर सके हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारी बुद्धि यही तो हमारे पास है ये सब मेटीरियल है माइक अत तो उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते और इसीलिए अनंत जन्म बीत गए हमने नहीं प्राप्त किया तो हमने एक इसी पॉइंट को नहीं माना कि शब्द लिखा है वेद में सब जगह तब एव विदित्व मृत्यु उसको ही जानकर बहुत कुछ जानना चाहा आनंद के लिए बहुत कुछ देखना चाहा, बहुत कुछ सुनना चाहा, बहुत कुछ खाना चाहा, खाया देखा सुना सुनगा, रस लिया, स्पर्श किया जाना एक उसको नहीं जाना उधर नहीं गए और सब जगह गए क्या जिद्द है हम लोगों की सबके आगे सिर झुकाया बाप के आगे शरणागत हुए माँ के आगे हुए बेटे के आगे हुए बीबी -बी के आगे हुए एक एक आदमी से भीख मांगा मांग रहे हैं मांगना पड़ेगा खाली भगवान से नहीं मांगा वारे जीव की जिद्ध दुख भोग लेंगे उधर नहीं जाएंगे क्यों इधर ही जा रहे हैं देखो ना अरे उनसे पूछ तो लो क्यों भाई तुम तो करोड़पति हो हा? तो तुमको तो, तो आनंद मिल गया होगा अरे साहब क्या बात करते हैं हम आपसे अधिक परेशान है अरे हम हमारे बच्चे अकेले बाजार में नहीं जा सकते रिवाल्वर लेकर नौकर चारों तरफ से घेरे रहे ये सुख है संसार को प्रसन्न करने को हमने सारा जीवन बिता दिया लोग खुश हो हमारी प्रशंसा हो हम अच्छे आदमी बने नहीं अच्छे आदमी लोग समझे लोगों को बेवकूफ बनाओ अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया उधर जाते तब तो अच्छा बनते और सब इसी प्रकार एक दूसरे को ठग रहे हैं। अरे भला संसार किसी को अच्छा कहेगा देखो मुझे जब जगत गुरु की उपाधि दी गई तो कहा गया कि अब आपको सिंहासन पर बैठकर ही बोलना होगा और शिष्य बनाना होगा सब जगत गुरुओं ने ऐसे ही किया आज जो बनावटी जगत गुरु है गद्दी वाले यह भी सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा अपनी उपाधि ले लो मैं न कान फूंकूंगा न मैं सिंहासन की बीमारी पालूंगा जैसा मन में होगा बोलूंगा नहीं ये सिंहासन कहीं और पब्लिक सुनना चाहती है तो मैं बोलूं नहीं पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग <laughs> तो आप लोग विश्वास कीजिए कुछ बूढ़े लोग जानते भी हैं जहाँ लेक्चर देने जाऊं, वहा अखबार और वो इश्तेहार हमारे खिलाफ निकले ये जगत गुरु होकर सिंहासन पर नहीं बैठते और लॉजिक रखे उसमें इश्तेहार में कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वकील जाता है गाउन पहनकर ही जाना पड़ता है उसको तो क्या गाउन पहनने से योग्यता बढ़ जाती है नहीं एक नियम है मर्यादा है उसका पालन करना चाहिए <laughs> ये मर्यादा कितने बनाई जी एक तरफ तो इतने बड़े सन्यासी शंकराचार्य पहले तो वही हुए हैं जगत गुरु की स्त्री को देखना नहीं है उससे भिक्षा नहीं मांगना है खाने के लिए अब वो सोने के सिंहासन पर बैठकर ही बोले ये क्या आप लोगों का नियम है अरे नाक में दम कर दिया जहां लेक्चर देने जाए वही तो सतंगियों ने जद्द किया कि महाराज जी बैठ जाइए सिंहासन पर हम बनवा देते हैं ये लोग पब्लिक को भड़काए दे रहे सिंहासन बना दिया एक साल डेढ़ साल सिंहासन पर चले अब एक जीप गाड़ी चले उसमें इतना बड़ा और बड़ा सिंहासन था <laughs> राजाओं की तरह नाटक हो गया अब एक सेक्रेटरी एक चपरासी ये सब पूरा जोकरी का आलम ले करके तो हम कहीं लेक्चर देने जाएं। इसी समय चाइना ने इंडिया पर हमला किया पंडित नेहरू थे और यहाँ गुप्ता जी थे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हमने वो सिंहासन दान दे दिया रक्षा कोष में छुट्टी मिली अब जब सिंहासन पर चलते थे तो स्कूल के बच्चे ये कॉलेज के स्टूडेंट तो सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, देखो थे दे जरा क्या अच्छा है लालकते है ऐसे शब्द बोले तो हमारी उम्र भी बहुत कम थी बत्तीस साल की और जब उसको छोड़ दिया सिंहासन को दान दे दिया हा जल्दी बनवाइए सिंहासन जल्दी बनवाइए तो संसार को कोई खुश कर सकता है कोई बाबा आया हम लोगों ने देखा ये पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं ये तिलक क्यों लगाते हैं ये कंठी क्यों पहने ये हम लोगों के बीच में क्यों आते हैं बाबा जी हैं जंगल में जाए अगर जंगल में चले गए अरे इनको तो भगवान मिल गए होंगे हाँ तो क्या कर रहे हैं जंगल में क्या कर रहे हैं हमारे पास आवे हमको भी उद्धार करे लो एक कहानी है भगवान शंकर की भगवान शंकर ने पार्वती से कहा तुमको दुनिया बताऊ ने कहा बताओ तो बैल की सवारी लिया और वो दोनों पैदल चले हम लोगों ने देखा ने कहा देखो देखो सवारी खाली जा रही है ये दोनों मियां बी पैदल जा रहे है कुछ तो ढीला लगता है इनका शंकर जी ने कहा सुना कहा बात तो ठीक कहते हैं भाई तुमने कहा ठीक है हम बैठ लेते हैं भाई बैठ लिए शंकर जी बैल पे अब थोड़ी दूर चले देखो देखो हट्टा बैठा है <laughs> बैल पे और बिचारी स्त्री सुकुमारी घिचट नहीं है पैदल तुमने कहा सुना आप बात तो ठीक कहते है अच्छा भैया तुम बैठ लो बैल पर हम चलेंगे पैदल देखो देखो ये बीबी का गुलाम जा रहा है पीछे पीछे उसको, उसको सवारी पर बैठाए हुए है नकटा शर्म नहीं आती सुना हम हाँ। हाँ। हाँ। कहते तो ठीक है लोग तो आओ तुम भी बैठ लो दोनों बैठ लिए दो दो सवारी बैल पर वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बैल का ए, कितना आदमी स्वार्थी है सुनो हाँ हाँ बात तो ठीक है अरे तो फिर क्या करें ठीक है तो ये दुनिया वाले तो किसी तरह से नहीं छोड़ेंगे भरतीरी ने कहा कि मऊनान का प्रवचन दृष्टपार्श्वे बसति दूर त्या प्रगल भाषांत भी अगर कोई चुप रहे हा शास्त्रों में लिखा है कम से कम बोलो कोई चुप रहे बहुत बोले नहीं गुंगा है उसने ऐसा अपमानजनक वाक के कहा अरे चुप बैठा रहा पत्थर हम होते थे एक झापड़ लगाते और अगर उसने एक की चार सुनाई रे रे रे उसको मुनर लगना हो तो काव काव काव खा लेता है जान बहुत बोलता है अगर कोई बार बार आपके घर में आवे अरे तो रो रोज रोज आता है भैया पड़ोसी क्या बात है अब अगर कभी नहीं आया पड़ोसी बड़े लाट साहब है अहकारी है आते ही नहीं कभी हमारे यहां <laughs> अगर कोई सहले किसी के गाली वाली को बड़ा डरपोक और अगर न स है ईट का जवाब पत्थर से दे कहना बड़ा गुंडा है उसको मुनर लगना अरे तू तो कैसे रहे संसार में कोई और फिर भी हम आशा करते हैं कि सब हमारे मुआफिक हैं जय बोलते हैं क्यों अरे तुम मिनिस्टर हो इसलिए जय बोलते है तुम करोड़पति हो इसलिए जय बोलते हैं तुमसे स्वार्थ सिद्ध होता है इसलिए जितनी लिमिट में स्वार्थ सिद्ध होगा उतनी लिमिट में वो जय बोलेगा झुकेगा स्वार्थ कम झुकना कम स्वार्थ नहीं है ना व्यक्त ऐसे करता है अनुमत उधर को हाथ जा रहा तो संसार में सुख नहीं है भगवान में ही है ये डिसीजन डिसीजन निश्चय करना होगा बार बार सोचना होगा राग या द्वेष ये बार बार सोचने से पक्का होता है ऐसे सुन लिया आ, आ, समझ गए समझ गए ये समझना काम नहीं देगा जो आप लोग समझ रहे हैं इस समय इसका मनन श्रोतव्यो मंतव्यो मन निधिता निधिध्या निदिध्यासन भी हो डिसीजन हो श्रवण मनन फिर निधि तीनों होना चाहिए खाली श्रवण हो गया उस समय तो ज्ञान हो गया और फिर भूल गया तत्व विस्मरणार्थ भेटीवत बहुत तो जल्दी भूल जाता है मनुष्य तो जब डिसीजन हो जाता है हा वही हमारा सुख है और उनकी कृपा से ही मिलेगा और उनकी कृपा को पाने के लिए कर्म ज्ञान तपश्चर्या कोई भी साधन इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो कृपा को हम मोड़ ले ले तो सरेंडर करना होगा भीख मांगना होगा उसी को भक्ति कहते हैं वो तो कैसे होगी फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की